अभी तक ये चल रहा था कि उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि अर्थक क्रिया के भेद से कार कारण में भेद नहीं हो सकता एक भी नाना क्रिया देखी जाती है तो उन्होंने दिया दृष्टान्त बन निर्दाप आज पहले तो आविर्भाव भाव को लेकर के फिर एक में भी नानार्थक क्रिया देखी जा जैसे उसने कहा था कि उत्पत्ति निरोध ये चार पांच उपाय दिए उत्पक्रिया मैंने क्रिया निरोध बुद्धि विपदेश अर्थक क्रिया और व्यवस्था तो क्रिया निरोध का भी हट गया बुद्धि को हटा दिया विपदेश का भी हटा दिया अर्थक क्रिया पर उन्होंने कहा था एक भी अनेक क्रिया को कर सकता है जैसे एक बनी था उन्होंने कहा था अर्थक क्रिया वाला बताया था अब यहाँ तो जैसे एक एक दुष्टांत दूसरा दिया था कि जैसे शिविका का जो ढोने वाला एक आदमी हो सकता है मिलकर तो शिविका को ढो लेते हैं। उसी प्रकार एक तंतु से प्राव, प्रावरणम उन्हें ढका नहीं जा सकता है परंतु वही जब तंतु से बना जो पट है वो क्या कर लेता है ढक देता है यहाँ तक हुआ था अब दूसरी बात यहाँ से आशंका करने जा रहा है पूर्व पक्षी आपने यही कहा उस पर ये कहने जा रहे हैं कि हम आपसे यह पूछने जा रहे हैं जा जो आपका आविर्भाव जो पट से आविर्भाव जो पट का आविर्भाव हो रहा है कहां से तंतु से तो इसमें पट में जो आविर्भाव रूप जो क्रिया है वह सती है कि असती है जो आविर्भाव है वो पहले विद्यमान होकर के हो रहा है कि अविद्यमान होकर के हो रहा है पटसे आविर्भाव कारण व्यापारा माने जब हम दंड चक्र लगा रहे इसके पहले जो पट का आविर्भाव है वो विद्यमान है, है। कि अविद्यमान है तुम सत्कार हो तो विद्यमान कहोगे तो उसमें अभी अनवस्था दोष दिखाने जा रहा है ये कहने जाने कहा कि आपने कहा कि उत्पत्ति के पहले सदा कार्य कारण में रहता है ये निश्चित आपने निश्चित कर लिया कि उत्पत्ति के पहले सदा कार्य कारण में रहता है तो कारण व्यापार के द्वारा अभिव्यु होता है जैसे दूध कहाँ था गाय के अंदर था दोहनक क्रिया से क्या हुआ दुग्ध बाहर आया यही आप दृष्टान्त पीछे प्रकार का उसी प्रकार हम आपसे पूछ रहे हैं कि या जो आपकी अभिव्यक्ति है जो अभिव्यक्ति हो रही है यह अभिव्यक्ति कारण व्यापार के प्राक सती, सती। माने जो कारण व्यापार कर रहे दंड चक्र कुलाल के लगने अथवा दुहा पर तंतु बेम जो कुविंद कोविंद कहते हैं जुलाहा को जो राष्ट्रपति देश का है वो कुविंद जाति से है गोविंद उनका शुद्ध नाम क्या है जो पट बनाते हैं तंतु का काम करते हैं यहाँ तो जो लहा कहेंगे अन्य भाषा में उधर जहां से वो बोलते कोरी कोरी बोलते हैं जहां से वो हैं जहां उनका जन्म स्थान है उस क्षेत्र में उस जाति का नाम से जान जाना कोरी तो कोरी वाला कुविंद ये कामें करते तंतु अंतु का वो लोग गांव में देखे ना तो फैलाते रहते हैं तो कुविंद कोविंद क्या हो गया हमारा अभी तो कुविंद ले लिखते हैं कोविंद लिखते हैं ना तो कुविंद शब्द है शुद्ध शब्द क्या है कुविंद माने पटकार ये पट बनाने वाले हुआ। क्या बोलते कुविंद उसी से क्या उसी से वो संबंध रखते हैं तो यह जो कहना है जो कुविंद का जो व्यापार होगा वो सब चलाना उस व्यापार के पहले या आविर्भाव उसमें विद्यमान है कि अविद्यमान है आविर्भाव रूप जो क्रिया हो रही है आपसे हम कह रहे हैं उत्पत्ति के पहले जो अभिव्यक्ति हो रही है वाह व्यक्ति विद्यमान है कि अभिद्यमान है यदि पहले से है तो फिर कारण व्यापार क्या करेगा ये कहेगा भाई बात नहीं यही कहता है यदि वह पहले विद्यमान है तो कारण व्यापक सर्वदा कार्य को उपलम्ब होना चाहिए क्या होना चाहिए सर्वदा कार्य से उपलम्ब प्रसंगण आपत्ति से कारण व्यर्थ हो जाएगा यदि नहीं है तो हमारे तरह हो तुम भी पहले जैसे घट नहीं था घट बना उसी आप पहले अभिव्य नहीं असती है तो कारण आज जाए थे तो, तो न्याय की तरह हो गया आपका क्या वो असदे हो जाए थे अभिव्यक्ति उस पर यहाँ आज शुरू करने यही मन में रख करके सत्कारवाद भंग प्रसंग हो जाएगा यदि अभिद्यमान होकर के अभिव्यक्ति हो रही है तो असतकार है यदि विद्यमान करके हो रही है तो सदा कारण में अभिव्यक्ति रहना चाहिए एक आपत्ति दूसरा क्या कारण वै्यापत्ति कारण व्यापार वैयर्थ्या पत्ते आशंकाया लिंग एने वक्ष आविर्भाव पटस्य कारण व्यापारा आविर्भाव पुिंग सन असन वमो गमु हस्तामित्यम एक नुट गुरु के संध्या हुआ कारण व्यापारात प्राक पटस्य आविर्भाव सन अथवा असन बुल्लिंग है ना माना इसलिए पट की मट का जो आविर्भाव जो अभिव्यक्ति है वह कारण व्यापार के पहले है कि नहीं है कोई कहना है अथवा नहीं है तो उन्होंने कहा यदि नहीं है पहला पक्ष कहने जाते है पहले का सन असन वसन चेत नहीं है जी कहते हो हाय पहले जी कहते हो अर्थात पहले आविर्भाव नहीं है ऐसा यदि कहते हो तरी प्राप्तम तरी असद उत्पादन तो अपने आप निकलेंगे कि असत का उत्पत्ति हुई क्योंकि पहले वहाँ अभिव्यक्ति पहले थी नहीं अब आई तो क्या हुई असद तो हुई वही कहना तदा तथा प्राप्तम असर ही असद उत्पादन असत कार्यवाद की आपत्ति आ गई ये कहना चाह रहा है यदि कारण व्यापार अथवा सन यदि है पहले से तो कृतम कारण व्यापार की कृतम तरी यदि पहले से ही घट की अभिव्यक्ति कहा बैठी हुई है कपाल में बैठी है तो फिर कारण व्यापार ने किंग्रतम अथा किमपी न कृतम इसको बोलते हैं भाई पर है एक बोलने का ढंग से अर्थ तोड़कर उलट जाता है कि कृतम मानी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री अन्य सांसद में यदि बराबर रहता तो वाराणसी किम प्राप्तम कि प्राप्त निकलता परंतु उन्होंने कुछ किया है कुछ है अंतर दोनों में वही कहने जा रहे हैं कि पूर्व में यदि अभिव्यक्ति कारण में कार्य की अभिव्यक्ति पहले से विद्यमान है तो फिर कारण व्यापार नवीनम कि कृतम अथा किमतम कू पक्षी कहना चाह रहे हैं अर्थात कारण व्यापार व्यर्थ है अर्थ सन कृतम तर ही यदि सत है तर कारण व्यापारे तो कारण व्यापार ने क्या किया अर्थात कारण व्यापारे कृतम मन साध्यम ना गम्यमान क्रिया कारण प्रयोजिका सत्यन सतेन परिचिद परिचिद परिचित निकल जाती गम्यम क्रिया तो अथा ने क्या किया कारण व्यापार ने कितम अथा किमी न कृतम श्रमेण साध्यम ना उसी प्रकार कहना व्यापार गम में गमिया अथा कारण व्यापार ने किम कृतम नास्ति कुछ भी उसने नहीं किया नहीं सत्यारी का सत्य कारण व्यापार प्रयोजनम नहीं पश्या संसार में यदि कार्य पहले से ही विद्यमान है तो कारण व्यापार का कोई प्रयोजन मान्य फल हम देखते, देखते नहीं न वश्या क्योंकि जब कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान है तो कारण व्यापार क्या करेगा तस्वीर प्रयोजन मान्य फल हम वश्या तस्य कार्यस्य अभिव्यक्ति है। तो इसीलिए तो अभिव्यक्ति तो अभिव्यक्ति पक्षे की आवेर भाव इसलिए कह रहा है हम आपसे पूछे जो अभिव्यक्ति है विद्यमान है की अविद्यमान है हम कार्यकान को छोड़ दिए अब अब क्या कह रहा है जो अभिव्यक्ति आप कह रहे हो सांख्य लोगो की घट की अभिव्यक्ति होती है कारण व्यापार से हम पूछ रहे जो आपके अभिव्यक्ति वो विद्यमान है पहले की अविद्यमान है इसलिए अभिव्यक्ति पर उसने पूछा यह पुर्व बनाया आविर्भाव का कारण व्यापार न प्रयोजन पश्या क्योंकि कारण क्यों व्यापार क्यों क्यों क्यों के कारण व्यापार व्यर्थ है क्योंकि यदि सत्य है विद्यमान रहने पर कार्य के कारण व्यापार से प्रयोजन न पश्यामा अगर कारण व्यापार अलम नाश्ती कारण व्यापार कोई प्रयोजन नहीं, नहीं है उस पर आविर्भावी च आविर्भावान्तर कर नहीं कह आविर्भाव एक पहले आविर्भाव विद्यमान है तो सत हो गया ये कहोगे कि आविर्भाविभाव विद्यमान है तो कौन बात आ गया अन आविर्भाव यही हो गए अनवस्था दोष यथा आविर्भाव आविर्भाव विद्यमान है तथा कौन दोष आया अनवस्था वही कहे आविर्भावी च आविर्भाव अंतर कल्पनी अनवस्था तस्मात आविर्भूतपावा माने इनका रिक्तम का मतलब है खाली खाली का मतलब प्रमाण शून्य अब झगड़ा चल रहा है दोनों तरफ से नै से यही प्रश्न पूछा जाए क्या उत्तर देगा तू उत्तर नहीं दे सकता जैसे एक दृष्टान्त दिया जाता है कि जो और धर्म और अधर्म आत्मा में रहते न्याय में वेदांत की दृष्टि में इनकी दृष्टि में कहा है बुद्धि में मेरा यहाँ भी धर्म और धर्म अंताकरण में रहते वेदांत में तो किसी ने पूछा कि एक ही आत्मा में रहने वाला सुख है दुख का है आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता सुखी हो दुखी हो तुमको पता चलता है कि नहीं चलता सा ना चलता है परंतु कितने तुम धर्म तुम्हारे पास है कितना धर्म तुमको तो पता है आज तक नहीं। यदि का नाम क्या है अदृष्ट उसका नाम है धर्म धर्म का दूसरा नाम क्या है अदृष्ट है जिसकी विषय में हमको कोई प्रत्यक्ष अनुमीय होगा आपकी आचरण व्यवहार आपके कोई सुंदर कार्य होगा बड़ा धार्मिक था दिख रहे हैं तो उनको फल मिल गया तो उसका एक ही आत्मा में रहने वाला धर्म धर्म है वहीं पर क्या सुख और दुख है तो जब वेदांती कहता है कि धर्मा धर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता वेदांती से पूछा किसने नैयायक ने तो नैयायक पर वेदांती ने कहा तुमसे हम पूछ रहे हैं तुम्हारे यहाँ हो क्यों नहीं होता है तो एक आया वेदांत पर फल बल कल्प स्वभाव में वरण फल बल कल्प स्वभाव एवं शरण फल रूपी बल से हम कल्पना करें इनका स्वभाव है किसी का भोजन रूपी फलक क्रिया को देखेंगे ये दस रोटी खाता है ये पंद्रह खाते हैं तो कैसे पता चला फल रूपी बल के द्वारा स्वभाव का पता चला जो कार्य हुआ फल उस कार्य को देखकर हमको पता चला कि इतने सामर्थ्यवान है इतनी इनमें सामर्थ्य है सब देखकर के तीनों एम देवदत्ता को देखकर के किरा भोजन करता है उसी प्रकार धर्मा धर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है हम क्या का नहीं होता है उसी प्रकार सुख दुख का होता है तो हम क्या स्वभाव है किसी को बोलते हैं स्वभाव में वो शरणमल स्वभाव में वो शरण तो उसी प्रकार यहां उत्तर ये देने वाले कि जैसे तुम हमसे पूछ रहे हो हम तुमसे यदि पूछना शुरू करोगे तो जो तुम उत्तर दोगे उत्पत्ति पक्ष में वही उत्तर हम क्या दे देंगे अभिव्यक्ति पक्ष में दे देंगे इसीलिए कहना जा रहा है ये कुछ बोला नहीं इतना ले तस्मा तस्मात शब्द क्या कहने जा रहे हैं कारण कि इनका निकलना चाहिए कारण व्यापार के द्वारा असन पटो न उत्पद्य तन तवा आविर्भूत पट भाव तेन क्रियंत व्यध वचन कस्य तद बच तद रिकम रिक्तम, रिक्तम प्रमाण शून्यम जो आपने कहा कि कारण व्यापार से तंतुओं में असत पट नहीं उत्पन्न होता है किसने कहा था सांख्य ने तो क्या होता है तंतुओं में विद्यमान जो पट है उसका आविर्भाव होता है पट भाविन तीन माने वो कारण व्यापार से किया जाता है यद वचनम ते प्रमाण शून्यम तुम कोई प्रमाण हम दे दिए ना कि अब सती है कि असती है तो उसने कहा का एक उत्तर देते नीचे एक लिखा वाली सुंदर पंक्ति यश उभयो समो दोष परिहारोपी चम नई क्य अदृत अर्थ से विचारण ये न्याय है इस न्याय का मतलब होता है जहाँ पर दोनों में उभयो समोध होता जो बात तो हमारे अभिव्यक्ति पक्ष में कह रहे हो वही हम तुम्हारे यहाँ कह रहे हैं कि यह जो घट असत था वह असत उसमें पहले से विद्यमान था कि अविद्यमान था असत में हमेशा लगाएंगे धीरे धीरे तो आपको क्या उत्तर दोगे अंत में मौन ही हो जाओगे उसी प्रकार हम भी मौन हो जा रहे हैं विषय में साथ जितना जो जो तुम्हें दोष है वो वो हमें भी दोष है जो तुम पर यार मानोगे वही हम भी यार मान लेंगे इसको यह बोला जाता है माने यत्र उभ समो दोषा ये जैमिनी का सूत्र है उभयोर दोषाह जहा जहां दोनों का समान क्या होना चाहिए दोष और पर्याय समय तो एक को ही का मतलब होता है साथ, साथ हटा देना तो एक व्यक्ति को हटा देना ऐसा नियम नहीं है जाएंगे दोनों जाएंगे दोनों वही दोष है दोनों माने जाएंगे वही के पर नियुक्त इतिक अर्थ विचारण एक को अतः नौन स्थान में एताद्रिक यहाँ पर क्या हो जाएगा आदमी जाग एकदम शांत बैठ जाना ही है ये कहा अब पूर्व पक्ष ये तो उन्होंने कह दिया है कि हम भाई चुप है हम आप तुमसे अब पूछ रहे कौन पूछ रहा है अब सांख वाला पूछ रहा है नहीं आए से तुम असतवादी हो ना हम तुमसे पूछने पहले जो घट की उत्पत्ति असत है वो असत असत है कि सत है या असत है तो हम पूछना शुरू कर रहे हैं वो लिख रहे हैं अथ असद उत्पत्ति असद उत्पत्ते असद आप कहते हो असत उत्पत्तियों हमने सत की मानी तो आपने उस अभिव्यक्ति आप में एक चक्कर मार दिया कि वह अभिव्यक्ति विद्यमान है कि अविद्यमान है यदि में तो है तो अर्थांतर क्या आएगा अनवस्था दोष आ जाएगा इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि अविद्यमान है ये अविद्यमान है तो असतकारवाद आ जाएगा हम तुम्ही से पूछ रहे तुम असतकारवादी हो तुमसे हम पूछ रहे हैं जो तुम उत्तर दोगे वही हम उत्तर तुमको दे देंगे वही कहना चाहे अथ असद उत्पद्य इतरापि मान असत की उत्पत्ति होती है यहाँ पर भी दोष देने जा अथा असद उत्पाद कि मती मे न्याय मतीम इम असद उत्पत्ति सती व सती जो असत की उत्पत्ति है वह उत्पत्ति पहले से सती वा असती मान असद उत्पत्ति पहले थी कि नहीं थी सती चेत यदि वह असद उत्पत्ति पहले थी व्यापारण किं कृत तुम्हारे यहाँ व्यापार क्या करेगा जिसे तो हमको आक्षेप कर रहे थे कि पहले से है तो कैसे करोगे व्यापार व्यर्थ है वही असत ही है पहले ही जब घट असत है तो असत घट को उत्पत्ति कर नबी ने क्या किया उसने जब पहले से घट असत है और घट का नाम असत तुम्हारे यहाँ है तो नया कोई असत आया क्या नहीं आया वही कहना कितनी युक्ति से कह रहा है यदि असतीचित माना यदि सतीचित यदि सतपक्ष में माने वह उत्पत्ति सती है माने असद की जो उत्पत्ति है पहले से तो कभी कारण ही किंग कृतम तरी कारण व्यापार क्या करेगा कितम नास्ती असती चेत तो असती है कस्यापी उत्पत्ति पुनः असती पुनः असती तो कौन दोषा यहाँ बराबर आ गए दोनों में जो तुम्हारे यहाँ परिहार है वही हमारे यहाँ परिहार इसलिए दोनों में क्या है मौन रहो नहीं कहते हैं एक कह रहे हैं कि एक पंडित जी रहे और कहानी सुना दे रहे तो पंडित जी रहे इनकी मौन में उत्तरम क्या है यहाँ पर होना है मान मन मौन स्थिति उत्तर दोनों पक्ष में वही कहना असथि चेत्या उत्पत्यंतरम इति अनावस्था दोष आ जाएगा अब देखिए कहना चारा पुनः यहाँ से अच्छा शुरू कर रहा है उत्पत्ति क्या चीज होती है सामान्य उत्पत्ति में जो मौन है है इसमें एक पक्ष नहीं निकली कोई निकलवे नहीं करेगी अर्थांतर दो आता रहेगा इसलिए इस विषय इस में विचार नहीं करना इस सत्य सिद्ध करते चलोगो तो अंत तक यही जाएगा तो कहीं कहीं न कहीं जाके आपको चुप्र होना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके आपको निष्कर्ष नहीं निकलेगा शांति बैठना पड़ेगा तुमको भी और हमको भी तो प्रयोजन हो नहीं होगा नहीं सो इसलिए पहले कोटी में हमने मान लिया कि भैया हमारे यहाँ विद्यमान है तुम्हारे तो यहाँ सत है करते चलोगे तो क्या करोगे अंत में कहीं मिल नहीं करेगा इसी को से अनभिप्रेत अनंत पदार्थ कल्पना अनवस्था जो हमको अभिप्रेत नहीं है और चलते चलते हर मत में यही आता है तो ये अनावस्था एक दोष है अनवस्था दोष है उसीलिए उन्हें कहा अनावस्था दोष आएगा इसलिए इस पर विचार मत करे तुम्हारे को स्थिति हमारी भी वही स्थिति है इसलिए कुछ चीजें क्या है मौन में हर जगह जैसे विज्ञानिक वही स्थिति है तो दोनों वाले विचार करेंगे तो उन दोनों जो उत्तर नहीं हो तो कहेंगे भाई खोजिए तुम भी और हम भी खोजे ये कहना पड़ेगा वही कहने जा रहा है उत्पत्ति शब्द का सामान्य अर्थ होता आद क्षण संबंध उत्पत्ति एक मत है जो संबंध वही उत्पत्ति है वह जो आद क्षण जो संबंध है वह उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के संबंध जो संबंध वो एक स्वरूप संबंध विशेष है ना तो उसके लोग कहते हैं संयोग संबंध है क्यों वो कहने जा रहा है साधु जो संयोग एक ध्वंस उत्पन्न होता है कि का नहीं उत्पन्न होता है ध्वंस भाव कार्य के अभाव कार्य है अभाव कार्य अभाव कार्य का समवाही कारण नहीं होता अभाव कार्य है ना उसका समवायवा कारण नहीं होता निमित्त का दंडा मा तो फूट जाएगा घट और जो घट फूटा जो ध्वंस आया उसमें कौन असमवायी कारण है कौन समवाही कारण नहीं होता है, है? है। इसीलिए उसने कहा यदि संयोग को मानोगे तो भाव कार्य में तो घट जाएगा तंतु जो, जो जोड़े हैं ये भी एक कार्य है एक अभावात्मक कार्य उसमें संयोग नहीं घटता नहीं घटता है हाँ इसलिए उसको इसलिए समवाय भी नहीं इसलिए भाव कार्य के लिए कहा जाता है तो इनका स्वरूप संबंध है वो संयोग मानने से ध्वंस में नहीं रहेगा अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि वह जो संबंध है यश संबंधा दुष्ट होता क्या? क्या है क्या? लोगों के वो संबंध दो जगह रहता है ये भी दुष्ट मानता है दो जगह रहने वाला एक संबंध का अनियोगी होता है एक प्रतियोगी होता तो वह उत्पत्ति कहा होगी हम पूछ रहे हैं जो आदक्षण संबंध रूप जो है उस संबंध जो अनियोगी रूप है उसका अनुयोगी पट होगा वही उत्पत्ति होगी तो यह उत्पत्ति सा अनियोगी संबंध प्रतियोगी तो उन्होंने कहा ऐसा यदि मानोगे तो कारण व्यापारात व्यापार वो संबंध बैठे कहा अभी घड़ा नहीं उत्पन्न हुआ है पट उत्पन्न हो तो संबंध बैठे जब पट उत्पन्न होता तनो तो संबंध बैठे अब पट अभी उत्पन्न हुआ ही नहीं कारण जब व्यापार हो तब उत्पन्न हो अतः अब क्या किया जाए उसे लिए इसलिए उन्होंने कहा कारण व्यापार के पहले जो आद्य क्षण संबंध रूप जो उत्पत्ति है उसका जो अनयोगी पट है पट अभी उत्पन्न हुई ही नहीं हुआ है अनुतपन्न घट को आप मान नहीं सकते हो उसका आश्रय मान सकते हो नहीं मान सकते इस पर ही लिखने जाए अर्थ उत्पत्ति ही पटाथ न तो इन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ उत्पत्ति और पट एक कई चीज है उत्पत्ति पट एक ही मानो यदि उत्पत्ति को अलग मान लिए तो कहाँ उत्पन्न होगा पट में अपट ही नहीं संसार में भी इसीलिए उन्होंने कहा उत्पत्ति और पट न मैंने आविर्भाव कहो तो पट पट कहो तो आविर्भाव उत्पत्ति मान आविर्भाव कोई कहने जा रहा है अथ उत्पत्ति पटाथ न्तरम आपीतु पटे वसौ असो माने उत्पत्ति पट ही है तथा भी। तो कहे पट फिर अंतर का बना मैंने उत्पत्ति पट के एक अर्थ मान लिए पर्याय वाची मान लिए तो लोग ये कैसे कहते अभिधीयति कैसे होता है घट उत्पन्न हुआ अरे घटा कहो मतलब आपने उत्पत्ति और घट को एक मान लिया तो आप कहते व्यापार मैंने कारणे कारण घटाह उत्पाद थे घटा ही कहो उत्पद्य क्यों कहते पर्यायवाची उत्पल लिखने जा रहा है आगे वाला तथापि यद्यपि उत्पत्ति और पट दोनों पर्यायवाची हैं अर्थांतर नहीं हैं। तथापि उत्पत्ति पट को एक अर्थ मानने पर एक पटा अनेन अन विधीयतीपद्य ऐसा कैसे व्यवहार होगा और नहीं वही कहने जा रहा है यावज उत्तम पट इति तावत उत्तम भवती उत्पद्यति तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बन जाता पट उत्पद्यते उत्पद्यते पट पटा ने उत पटा कहा उत्पद्यते तो किम कहा पट इसीलिए दोनों पर्याय उत्पद्यते तो अर्थात किम उत्पद्यते पटा हैं पटा पटह किम जायमर्तते इसीलिए कहते हैं दोनों में वक्तुम योग्यम न वाच्यम उत्पद्यते न बक्तुम अर्थात पर्यायो प्रयोग भावे साथ साथ प्रयोग नहीं होता तस्मात एक ही चीज का सब तो कौन चीज है पटाहा अथवा उत्पाद एक ही कहना चाहिए क्योंकि पर्याय वाचियों के साथ साथ प्रयोग नहीं होता केवल कोश अतिरिक्त में कोश संग्रह किया था प्रयोग नहीं किया था हमारे कोष में है ना पर्यायवाची। तो आ, अमर कोश आदि से अतिरिक्त जहाँ पर्याय वाचियों शब्दों का साथ प्रयोग लोक में नहीं होता पुनरुक्त दोष हो जाता है एक ही चीज को दोबार कह देना तथस्य अब उसी बात को और स्पष्ट कहने जा रहा पुनः दोष देने जा रहा पटहा इतुक्ते उत्पद्यते किसी ने कहा पट इसका कहने मतलब होता है उत्पद्यते इति उत्पादते नाच्यम कहे ऐसा नहीं कोई कह सकता पुनरोक्ति दोष है पटा पटह इत्युक्त यदि आप कहो पट कहने पर उत्पद्यते अलग से बोलते हो तो पुनरुक्ति दोष आ जाए कह जाएगा इसलिए ऐसा नहीं कहना न वक्तव्यम नाच्यमें न वक्तव्यम कि पटो उत्पद्यते इत न वक्तव्यम कौन इत्यपि न वाच्य विनश्चित ये भी नहीं कह सकते हो विनाश तो भी तो कार्य है इसीलिए न तो उत्पद्य कह सकते हो और न तो विनश्यति कह सकते हो मैंने पटो इत्यपि वक्तुम न रहती और ना उत्पद्य क्यों घटाने जा रहा है हेतु दे रहा है उत्पत्ति विनाश योध युगपत एकत्र विरोधार माने एक कालावच्छे दिन एक घट में उत्पत्ति और विनाश रह सकते हैं इसलिए लिखा है एकत्र युगपद माने एक कालावच्छेद एकाधिकरण में एक काल में एक जगह पर उत्पत्ति और विनाश नहीं हो सकते अन्यन्या काल में अन्यन्या अधिकरण में तो हो सकते हैं इसलिए उन्होंने कितनी सुंदर दी है युगपद माने एक काले एकत्र एक अधिकरण एक विरोधात मन वह घट उत्पद्य विनश्यती एक दिन एक समय में एक ही घट रूप अधिकरण में दोनों भाव नहीं हो सकते अदात पट अने उत्पत्ति अभिधान और विनश्य इतने नाश का जो अभिधान कर रहे हो वह एक काल में नहीं हो सकते क्योंकि जब उत्पन्न हो तब ना आएगा कोई कहने जा रहा तस्माद ये पटुत्पत्ति क्या चीज है बहुत नायक आक्षेप कर रहा है यम किमते तो, तो कारण समवाय मने पटुत्पत्ति क्या थी? अपने कारण में उस कार्य का समवेत तो हो जाना समवायिकरण का लक्षण क्या यह तो समवेतम कार्य उत्पत्तम तो समवायि तो कारण तो घट को अपने कार्य में समवाय कारण का खा कार्य खा के साथ कौन संबंध होता है तो वो एक लिखा है स्व कारण समवाय स्व माने कौन हुआ कार्य उसका कारण मृतिका उसमें उसका तो समवाय हो जाना ये तो उत्पत्ति है तो कहेगा यह तुम्हारे उत्पत्ति घटेगा नहीं कहेगा नहीं एक को क्योंकि समवाय तुम्हारे यहाँ नित्य है समाय क्या है तुम्हारे यहाँ नित्य संबंध है समवाय को तस्मादो उत्पत्ति ही इसलिए निकला जाए जो घट उत्पत्ति है वह क्या चीज है माने घटस्थ माने जो पट उत्पत्ति है वह क्या है तो आप यही कहोगे स्व कारणेशवाया स्वस्थ पटस्थ जो कारण तंतु हो उसमें समवाय होना ही पटकी उत्पत्ति है माने पटका का अपने कारण में संबंध होना ही उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति है यही पटोत्पत्ति वक्तव्य तो कहना पड़ेगा अथवा तथा सत्ता समवायो व एक तो हुआ उसका समवाय पहला माना अथवा उसमें रहने वाली जो सत्ता जाति उसका क्या करना है समवाय हो जाए कार्य में ये उत्पत्ति है जो स्व सत्ता कारण की जो सत्ता वही सत्ता कहाँ आ जाए कार्य में वही स्व सत्ता समवायो व तो यह दो पक्ष आपके उत्पत्ति शब्द के अर्थ हो सकते हैं क कारण समवायु सत्ता समवायो तो ये दोनों संभव ना नोत्पत्ति घटाहा तो इन दोनों पक्ष में घट उत्पन्न नहीं होता क्यों पता नहीं जा रहा है विरोध दोनों के समवाहिक नित्य है और सत्ता भी हट गया इसलिए ये दो अर्थ उत्पत्ति के नहीं पट की उत्पत्ति का नाम कारण समवाय भी नहीं कर सकता नहीं सम और सत्ता समवाय भी नहीं कर सकते क्यों उभ नित्य दोनों नित्य हैं तस्मात वही अर्थ दूसरी बात क्या? तदर्थानी कारणानी व्यापर्यते क्या लिखे लिखा है न्या व्यापार करवाना कारण तदर्थानी मैंने उत्पत्त्यर्थानी तदर्थ माने उत्पत्ति के लिए क्या होता कारण व्यापारियंत माने व्यापार भ्या, माने व्यापारिय मानानी क्रियंते कार्यार्थ भी जन कार्यार्थी जो जन होते हैं उत्पत्ति प्रयोजन के लिए कारण का व्यापार करते हैं कारण खट्टा करते हैं उसे कुलाल बनाते हैं अब तो दोनों पक्षी उत्पन्न नित्य उत्पन्न नहीं होगा तुम्हारा तो क्या नित्य ही है कोई भी कार्यार्थी है उत्पत्ति के प्रयोजन के मतदर्शन में उत्पत्ति प्रयोजन की बवंती कारण व्याप्रिय मानी क्रियंतु व्यापार किया जाता है जन मन सता एवं प्राक सिद्ध पटादे आविर्भापेक्ष उपन्न मैं तो लब्ध हम तो क्या सता है कारण व्यापार के द्वारा क्या करेगा अभिभाव करेगा तुम्हारे यहाँ अभिभाव पक्ष है नहीं तुम्हारे तो उत्पत्ति है और तुम्हारे यहाँ तो पट उत्पत्ति का दो ही अर्थ हो तो सकता है स्व तो कारण सत्ता समवाया और दोनों तुम्हारे संभव तो नहीं है तस्मा उव तो सता एव पटाह आदिर आविर्भाव इसलिए यही कहना चाहिए पट का जो है पहले से विद्यमान था केवल आविर्भाव के लिए कारण की अपेक्षा है वही सत्ता है पटाई इसलिए सदर्थ जो मैंने आविर्भाव करने के लिए पटादेर देर आविर्भाव आया कारण अपेक्षा इति इतिपन्नम मैंने आविर्भाव के लिए कारण की अपेक्षा है तुम्हारे मत में समवाय रूप जो है वह नित्य है उसका हो ही नहीं सकता कार की जो सत्ता वो भी नित्य है तस्मात आविर्भाव कराने के लिए क्या चाहिए हमको कारण व्यापार चाहिए सिद्ध किया न चा पूर्व पक्षी कह रहा पुनः इस पर क्यूँकी हमारे यहाँ श्रुति सदे और सौम्य दमक्री मैंने पहले संसार क्या था मैंने सत ही था कारण आत्मना वर्तमान था उसी श्रुति प्रमाण समी देते अब आगे देर न चा पट रूपेण कारणा नाम संबंधा तद रूप से क्रिया संबंधित कारण नाम अन्यथा इति कारणत्वाभामकलम पुष्कलम माने सिद्धम निष्पन्नम यह अर्थ करने वाले अब नचा यहाँ क्या कहने जा रहा है नचा पट रूपेण कारण नाम संबंधा जो हमारा तंतु है ये कारण है उन कारणों का पट रूप से संबंध होना यही एक तरह का उत्पत्ति है क्या उत्पत्ति चीज है जो हमारे कारण कौन हो गए सब तंतु, तंतु। उन कारणों का कार्य के साथ पत्र रूप से जो संबंध होना यही क्या है हमारी है उत्पत्ति है उस पर ये विचार करने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं क्या लिख रहे हैं कि वह सम्बन्ध ठीक है संबंध ही क्या है हमारा कार्य अन्वस्था दोष नहीं है उस पर एक नजार नहीं तद रूप से वह जो संबंध वो क्रिया रूप नहीं है इसलिए कह रहे तद रूप से अक मना पट रूपेण सा कारण संबंधा संबंध उप कर पट रूप के साथ कारण का संबंध होगा वो संभव नहीं है क्यों तदरूप से अक्रियवाद रूप से गुणत्व क्रियाारूपत्व भावा इनके यहाँ नैया रूप गुण है और क्रिया नहीं है आप आपका पट रूपेणा कारणानम संबंधा। इसका मतलब कारण का उत्पत्ति के साथ संबंध नहीं है क्रिया के साथ किसके साथ संबंध करने जा रहे हैं रूप के साथ और रूपस्य गुणत्वात। रूप को तो उत्पन्न तो नहीं करेगा तो क्रिया कारण क्या करते का। का व व उत्पत्ति का अर्थात रूप से गुणत्पन्न है क्रिया रूपत्वा भावात् जबकि हमने कहा पट रूप मैंने पट उत्पत्ति पट रूप का अर्थ क्या है आवाज और रूप शब्द किसका वाचक है गुण का आवाज इसलिए क्रिया इसलिए तदरूप से अक्रिया तदरूप से माने पट रूप से अक्रियावात मान क्रियात्वाभाव क्रियात्व का उसमें क्या है अभाव है तो का ठीक मत हो पट रूप क्रिया ठीक तो पट क्रिया नहीं हो सकता है क्रियात्व का मान ले रहे हैं हम पट रूप नहीं है तथापि तीन सा कारण संबंध का कारण के साथ संबंध हो जाए कहीं नहीं क्रिया संबंधित कारण कारण माने कारक कारक किसको चाहता है मेरे साथ क्रिया को रूप के साथ जाएगा नहीं कारण ठीक हमने उत्पत्ति जो हमारा रूप है वो क्रिया नहीं है तो ठीक हमने क्रिया का संबंध ना हो फिर भी कारण का संबंध पट के साथ हो जाए तो क्या कारण का स्वभाव होता है क्रिया के साथ संबंध होता है क्रिया जनकत्वम कारकत्व कारण भी क्या एक कारक विशेष है इसलिए रूप के साथ जीवन नहीं करेगा इसके साथ नहीं जाएगा साथ दूसरी युक्ति दे दिया कितनी सुंदर दे दिया, दिया। तदरूप से अक्रिया तो पहले कहा तो कह अक्रिया हो भी जाए फिर भी कारण का संबंध तो हो सकता है क्रिया क्रिया संबंधित कारण नाम जो कारण होते वो क्रिया संबंधी होते हैं कारणानी क्रिया संबंधानी क्यों कारकत्वाद अन्य कारक बद अनुमान कर दीजिए माने कारणानी क्रिया संबंधी कारकत्वाद अन्य कारक कर्म कारक आदि बद ऐसा कर देंगे ये तो हो गया उन्हें कहा हेतु रस्तु सात इसको कौन संघा कहते है? विचार संता उस व्यविचार शंका का निवर्तक कौन होता अनुकूल तर्क किसी ने कहा धूमो अस्तु बन ऐसे विचार आशंका करते हैं तो कहते हैं धूमो वन व्यविचारी बन जन्यो न इस तर्क के द्वारा आशंका की निवृत्ति करते हैं उसी प्रकार अन्यथा कर यदि कारका नाम क्रिया संबंधित नियम अनंगीकार कर जो लक्षण बना है व्याकरण में क्रिया जनकत्व कारकत्व सस्त बंगा पत्ते है यदि कारण का कारक में अन्वय नहीं करोगे कारण का यदि क्रिया में अन्वय नहीं करोगे तो क्या नियम है क्रिया क्रियाजनक कारकत्व ये रूप बन पाएगा रूप हानि रकम बंधा कहीं आया है हम लोग विशेष को जाति क्यों नहीं मानते हैं उनका रूप क्या लक्षण है लक्षान? यही उसका जो रूप मे लक्षण की हानि हो जाएगी तो यहाँ पर भी क्या है क्रिया जनकत्व रूप जो कारकत्व है यदि उस कर्ण रूप कारक को क्रिया में नान्वय करके रूप में करोगे तो क्रिया जनकत्व रूप उसका जो रूप है वही हानि हो जाएगी क्या हो जाएगी रूप की हानि वही कहने जा रहा अन्य था कारणत्वाभावत यदि ऐसा नहीं मानोगे तो क्रियाजनक रूप जो कारणत्व लक्षित जो कारकत्व है वह किम से आद भज्य अन्यथा अन्य कारणत्वाभाव नियमा भज्य तस्मात सत्कार्यम इससे पता चला सत्कार ही क्या उत्पत्ति के पहले कारण में कार्य यही पुष्प कलम प्रामाणिक ने श्रेष्ठम लिखा है शब्द कार जो पुष्पकल करते हैं उन्हें क्या टीकाकरण प्रामाणिकत्व श्रेष्ठम माने प्रामाणिकत्व होने से सबसे अच्छा पक्ष है कौन सा पक्ष सतकार वाद। नहीं? नहीं।